दोहावली भूप दरबार की निंदा बड़े विबु दरबार दरबार जापक पूजत पेखियत सहत निरा दरबार देवताओं के दरबार से भी पृथ्वी के राजाओं के दरबार बड़े हैं क्योंकि इनमें राजाओं के दरबार में भगवान के नाम का जप करने वाले और भगवान की पूजा करने वाले भी बड़ा भारी अपमान सत्य देख जाते हैं जो देवताओं के दरबार में असंभव है छल कपट सर्वत्र वर्जित है बावन बल सो छल किचित उपदेश बिना छल कपट के मिलने वाली भीख ही उत्तम है किसी को क्लेश पहुंचाकर भीख नहीं लेनी चाहिए भगवान ने बामन रूप धरकर कर बलि से छल किया और इसी बहाने सबको उद्देश्य दिया कि छल करना बहुत बुरा है छल करने के कारण ही मुझे पाताल में बलि का द्वारपाल बनना पड़ा है भलो भले सो जन्म श्रीपति तुलसी छोर गति सोई भला आदमी यदि किसी भले आदमी से छल कर बैठता है तो उसे फिर जन्म भर उससे दब कर रहना पड़ता है भगवान लक्ष्मीपति ने बृंदा से छल किया था इससे वह तुलसी के रूप में भगवान के सिर पर विराजमान रहती है और भगवान वामन जी ने राजा बलि से छल किया तो उनकी भी वही गति हुई उन्हें उसका द्वारपाल बनकर रहना पड़ा बलह छलो भलो जान प्रभुता भेद मन की गई न भगवान वामन जी ने अपने मन में अच्छा समझकर ही देवताओं के कार्य के लिए बलि को छला फिर अपना स्वामित्व छोड़कर उसके बस में भी हो गए अर्थात उनके द्वार पालक बन गए तो भी छल करने के कारण उनके मन की ग्लानी नहीं मिट्टी जगत में सब सीधों को तंग करते हैं सरल वक्रगति पंच ग्रह चपर न चित तुलसी सूधे सुर समय विडम वितराव तुलसीदास जी कहते हैं कि सीधी टेढ़ी अर्थात दोनों प्रकार की चाल चलने वाले मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि इन पांच ग्रहों में से तो किसी को राहु जल्दी आंख उठाकर देखता भी नहीं परंतु सीधी चाल वाले सूर्य और चंद्रमा को समय पर वही राहु त्रास देता है भाव यह के टेढ़ों से सभी डरते हैं और सीधों को सभी खाने को तैयार रहते हैं दुष्ट निंदा खल उपकार विकार फल तुलसे जान जहान मरकट कबक, कथा सत्य उपकार। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस बात को तमाम दुनिया जानती है कि दुष्टों के साथ उपकार करने का फल बुरा होता है सत्योपाख्यान नामक ग्रंथ में लिखी हुई मेढक बंदर वणिक और बगुले की कथाएं इसके उदाहरण हैं पहला एक मेढ़क ने अपने विरोधी कुटुंबियों का नाश करने के लिए एक सांप को बुलाया उसने सोचा कि सांप को पेट भर भोजन मिलेगा तो वह मेरा उपकार मानेगा और विरोधियों का नाश हो जाएगा सांप ने आकर उसके सब कुटुंबियों को खा डाला और फिर उस मेढक को भी खाने के लिए तैयार हो गया उसने किसी तरह अपनी जान बचाई दूसरा एक बंदर के किसी मगर से दोस्ती थी बंदर अपने दोस्त मगर को जंगल से ला लाकर मीठे फल खिलाया करता था एक दिन मगर अपनी स्त्री के कहने से बंदर को पीठ पर चढ़ाकर छल से पानी ले पानी में ले आया और उसका कलेजा निकालना चाह बुद्धिमान बंदर ने उसके कपट को जानकर मगर से कहा कि भाई मैं तो कलेजा घर छोड़ आया मूर्ख मगर ने उससे कहा अच्छा जाओ उसे ले आओ मगर उसे पीठ पर चढ़ाकर कर किनाने ले गया बंदर ने पानी से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई तीसरा एक वणिक की राजा से मित्रता थी राजा को किसी मंत्र सिद्धि के लिए एक स्त्री की पूजा करनी थी राजा ने इसके लिए वणिक से उसकी स्त्री को मांगा वणिक ने विश्वास करके स्त्री को राजा के महल में भेज दिया राजा के मन में पाप आ गया और उसने स्त्री पर बलात्कार किया वणिक को इससे बड़ा ही दुख पहुंचा चौथा एक बगुले ने किसी आदमी को धन का खजाना बतलाया परंतु उसने उपकार न मानकर उल्टे उसी को मार डाला तुलसी खलबा मधुरा सुन समुझिय राम राजये मंथरा चेर तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्ट की कपट भरी मीठी वाणी सुनकर अपने हृदय में अच्छी तरह विचार कर उसका मतलब समझना चाहिए सहसा उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए मूढ़ दासी मंथरा छल भरी मीठी वाणी से ही कई कई को निमित्त बनाकर राम जी के विषय में बाधक हुई थी जो कसू मन कुटिलगती खल विपरीत विचार अनहित सो नितसो सो सोहित सो सनहारु जो की चाल टेढ़ी होती है परंतु वह मन से सीधी होती है क्योंकि वह हानिकारक रक्त को ही चुस्ती है परंतु दुष्टों को इससे विपरीत समझना चाहिए वे बाहरी चार ढाल से तो बड़े ही सीधे दिखते हैं परंतु मन के अत्यंत कपटी होते हैं क्योंकि वे तो दूसरों के हित का ही शोषण नाश करने वाले होते हैं नीच गुड़ी जो जान ढीली किए दास दिए गिर परत मही चढ़त यकास तुलसीदास जी कहते हैं कि नीच आदमियों को अच्छी तरह जान सुनकर गुड्डी के समान समझना चाहिए जैसे गुड्डी ढील देने से पृथ्वी पर गिर पड़ती है और खींचने से आकाश में चढ़ जाती है इसी प्रकार दुर देने से नीच आदमी सीधे हो जाते हैं पर अपनाने से उल्टे सिर चढ़ते हैं भर दर पर सत कोश बचे जय बूंद भर आई तुलसी चुखल बचन सर है गए न तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सौ कोष तक बरसती हुई घनी वर्षा में भी जल की बूंदों से बिना भींगे बच निकलते हैं वे भी दुष्टों के बचन बाणों से मारे जाते हैं भाग नहीं सकते घनी वर्षा में बिना भींगे निकला जा सकता है परंतु दुष्टों की निंदा से कोई नहीं बच सकता पेरत में तिली ही जान देखी प्रीत की रीत देखी तेली तिलों को स्नेही इनमें तेल है यह जानकर भी उन्हें कोल्हू में डालकर पीरता है यह तो प्रेम स्नेह की रीति देखी अब क्रोध की रीति देखनी है अर्थात जब प्रेम में भी में पेता है तब क्रोध में तो जाने क्या करेगा ही ही पुरजन काल मिलकर तुलसी तुलसीदास जी कहते हैं कि बेचारे पक्षी हिरण और मछली किसके साथ मिलजुलकर अपना जीवन बिताए एक स्थान में रहने वाले एक ही आकाश में उड़ने वाले बाज एक ही वन में रहने वाले सिंह और एक ही जल में रहने वाली बड़ी मछलियां या ग्राह आदि तो इन्हें कच्चे ही निकल जाते हैं और पुरजन अर्थात गांव तथा नगरों के निवासी पाक विद्या में निपुण होने के कारण इन्हें पका कर खा जाते हैं अर्थात पर यह है कि दुर्बलों के लिए कहीं ठोर नहीं है जास भरो सो सो राखी गोदमे रखवारो तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्वास करके जिसकी गोद में सिर रख कर सोया जाए वही विश्वास विश्वासघात करके कुचाल करे तो फिर उस कुचाल से भगवान ही रक्षा कर सकते हैं मार खो जलय सौ करे करास नीच बो जय इन के विश्वास जो सपथे खा खा कर मित्र बन जाते हैं और फिर घर का भेद जानकर कर एक मत करके आपस में साजिश करके मित्र को मार डालते हैं जिन्हें अपने ऐसे कुकर्मों से न तो लज्जा आती है और न जिन्हें ईश्वर या धर्म का डर ही लगता है ऐसे नीचों का जो विश्वास करते हैं वे नीच मंद बुद्धि बिना मौत मारे जाते हैं पर द्रोही पर दार धन परवाद ते नर पावक पाप मय दे मनुजाद जो मनुष्य दूसरों से वैर रखते हैं तथा जिनकी पराय स्त्री में पराय धन में और परनिंदा में आ है वे पामर पापमय मनुष्य नर दे धारण किए हुए राक्षस ही हैं